शिव पुराण वाईवी संताप शिव के अवतार योगाचार्यों तथा तो उनके शिष्यों की नामावली श्री कृष्ण बोले भगवन समस्त युगा व्रतों में योगाचार्य के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए उपमनु ने कहा श्वेत सुतार मदन सुहोत्र कंक लौगा महामायावी जयगीषभ्य दधिवाह ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेद श्रीरा मुनि गोकर्ण गुहावासी शिखंडी जटामाली अट्टहास दारुक लांगुली महाकाल शूली दंडी मुंडीस सहिष्णु सोम शर्मा और नकुलिश्वर ये बारह कल्प के इस सातवें मनवंतर में, में युग क्रम से अट्ठाईस योगाचार्य प्रकट हुए हैं इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले चार चार शिष्य हुए जो श्वेत से लेकर दृश्य पर्यंत बताए गए हैं मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ सुनो श्वेत श्वेत शिख श्वेताश्व श्वेतलोहित द्वंद शत्रुपा, शतरूप ऋचिक केतुमान विकोश विकेश विपास पासनासन सुमुख दुर्मुख दुर्गम दुरतिक्रम सनत कुमार सनक सनंदन सनातन सुधाम विरजा शंख अंडज सारस्वत मेघ मेघवाह सुवाहक कपिल आसुरी पंचशिख बास्कल परसर गर्ग भार्गव अंगिरा बलबंधु निरामित्र केत तपोधन लंबोदर लंब लंबात्मा लंबकेशक सर्वज्ञ समबुद्धि साध्य सिद्धि सुधा कश्यप वशिष्ठ अत्रि उग्र गुरश्रेष्ठ श्रमण स्रविष्ट कुली कुशरीर कुड़ कुनेत्रक कुत्रक्यप उष्णा केवन बृहस्पति उतथ्य वामदेव महाकाल महाली वाचश्रवा सुवीर शावक यतीर हिरण्यनाभ कौशल्य लोकाक्षी कुतुमी सुमंत जैमिनी कुकुंध कुशकंधर प्लक्ष दारभायिणी केतुमान गौतम भल्लवी मधुपिंग श्वेत केतु उशिज बृहदस्व देवल कवि शालिहोत्र शुभेश यौनाश्व शरदु छगल कुंभकर्ण कुंभ प्रभाहुक उलूक विद्युत शंभुक आश्वलायन अक्षपाद कणाद उलूक वस्त्र कुशिक गर्ग मित्रक और ऋष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य है इनकी संख्या 112 है ये सबके सब सिद्ध पाशुपत हैं इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान शिवाश्रम में अनुरक्त शिव ज्ञान परायण सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले धीर सर्वभूत सरल कोमल स्वस्थ रोज़ शून्य और जितेंद्रीय होते हैं रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है इनके मस्तक त्रिपुण से अंकित होते हैं उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं इन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रखते हैं वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं उन्होंने संसार रूपी विषय वृक्ष के अंकुर को मत्स डाला है वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है वह शिव का सायुध्य प्राप्त कर लेता है इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए